ोचती पेच शोचती पापकारी उभयथ शोचती सोशोचती सो, सो विहच्चती दिस्वाकम किल्ठम्तनो इध मोदती पेच मोदती कतपुजो यथ उभ मोदती सो मोदती स्वपमोदती दिस्वाकम विशुद्धिम्तनो इध तपती पे चपती पापकारी उभयथ तपती पाप मे कतंती तपतीपती दुखति वहुंपीजे संसम न तकती नोपम गोपोव गो गणय परेश न भागवा साम झस होती अपक्पीचे संसमो धम्म सहोति अनुधम्मचारीगंजदोसपहाय मोहम्मजानो सुविमुचित्त इतवा अनुपायानूरम स्वभागवा जिंदगी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 वहाँ हाथ में केवल राख लगी जहाँ फूल खिल सकते थे वहाँ केवल कांटे मिले और जहाँ परमात्मा के मंदिर के द्वार खुल जाते वहाँ केवल नर्क निर्मित हुआ तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है जिंदगी कोई निर्मित घटना नहीं अर्जित करनी होती है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 कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया अगर ओंठों पे मुस्कुराहट हो तो भी कारण भीतर है आंखों में आंसू हों तो भी कारण भीतर है जिसने देखा कि कारण बाहर है वही अधार्मिक है जिसने ये बात समझ ली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 सूरज की किरणें नाचती रहेंगी पर वह नाच उसके लिए हुआ ना हुआ बराबर है। बगीचे की सुगंध बगीचे की ठंडी हवा उसे घेरे की उसे छुए की लेकिन वह होश में नहीं वर्तमान में जो नहीं है वो उत्सव से वंचित रह जाएगा और जो होश में नहीं है वो वर्तमान में नहीं हो सकता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 कहीं भी भेजो पापी नरक पाता है ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा को स्वर्ग भेजा जाता कौन बैठा है सब हिसाब करने को कौन इस व्यवस्था को बिठाता रहेगा किसको पड़ी पुण्यात्मा को कहीं भी भेजो वो स्वर्ग पहुंच जाता है